अथ मनन रत्न मनन किसी को कहत हैं मन से करे विचार बैठी कांतिक देश में सोधे सार असार युक्ति बाधक भेद की कहे अभेद तीन ही करे दूर खेद असंभावना अर्थ यह है कि पूर्व गुरु मुख से महावाक्यों का जो श्रवण किया था उसको एकांत स्थान में बैठ के विचार करके सार और असार का शोधन करने को मनन कहते हैं शिष्य कहता है हे hey भगवंत आपने जो सार असार का शोधन कहा सो सार क्या है और असार क्या है और इनका शोधन किस प्रकार होता है सो आप कृपा करके कहिए। इस पर से गुरु कहते हैं हे hey शिष्य पूर्व तत्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि जिन महावाक्यों का श्रवण कहा है उन सर्ववाक्यों के तीन तीन पद होते हैं अहम पद पद जीव का वाचक होता है। ब्रह्म पद का वाचक वाचक होता होता है, है, ब्रह्म ईश्वर और अस्मद पद चेतन मात्र का वाचक होता है शुद्ध सतोग वाली माया में चेतन का जो आभास पड़ा है उसको ईश्वर कहते हैं और मलिन तत् गुण वाली जो अविद्या है उसमें चेतन का जो आभास है उसको जीव कहते हैं इस प्रकार जीव अल्पज्ञ अल्पशक्ति पराधीनता आदि अनेक जीवत्व धर्म वाला है और माया में आभास जो ब्रह्म है सो कैसा है सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है और स्वतंत्र है इनके अतिरिक्त और भी ईश्वर धर्म उसमें बहुत है परंतु जीव ईश्वर के अल्पज्ञता सर्वज्ञता आदि जितने धर्म कहे हैं सो सब औपाधिक धर्म है वास्तव में उनके कोई धर्म नहीं है क्योंकि यह माया और अविद्या उपाधि है इसी से जीव और ईश्वर में सर्वज्ञता और अल्पज्ञता का आरोपण किया जाता है वास्तव में चेतन का कोई धर्म नहीं है अतः जो कोई धर्मों के सहित जीव और ईश्वर की एकता कहता है वह महामूर्ख है क्योंकि दोनों के धर्मों का आपस में विरोध है फिर जिनका विरोध हो उनके संबंध में एकता कहना मूर्खता नहीं तो क्या है जैसे कोई मलिन कर्म को करने वाले हैं उसकी ब्राह्मण से एकता कहें सो वह संभव कैसे होगी ब्राह्मण का तो धर्म वेद अध्ययन आदि शुद्ध है और मलिन कर्म करने वालों का धर्म विरोधी है और जब धर्मों को त्याग दें, तो मनुष्य मात्र में एकता बन सकती है उसमें कोई भी विरोध नहीं है जैसे घटाकाश और मठाकाश की घट मठ उपाधि के सहित एकता कहें तो नहीं बनती है क्योंकि घट में दस अन्न समाता है और मकान में हजारों मन आ सकता है फिर उनकी एकता कहना कैसे बने इससे उपाधि सहित एकता कहना विरुद्ध है घट मठ रूपी उपाधि और उसके जो आनंद रूप धर्म है उन सर्व को त्याग के केवल आकाश मात्र की एकता बनती है इसी प्रकार माया, अविद्या और उनके अल्पज्ञता आदि धर्मों के सहित एकता नहीं बनती है परंतु उन सर्व को त्याग के चेतन मात्र एक ही है वही सार है और सर्वज्ञता अल्पगिता आदिक धर्म सहित माया अविद्या असार है। इस प्रकार से विचार करके सार और असार का भली प्रकार निश्चय करना चाहिए अब दूसरे दोहे का अर्थ कहते हैं प्रमेय कहिए जीव ब्रह्म का एकत्व गत कहिए उसमें असंभावना अर्थात संशय और खेद अर्थात दुख रूपी भेद की बाधक और अभेद की साधक जो युक्तियां हैं उनसे प्रमेयगत असंभावना को दूर करें यदि ऐसा कहें कि प्रमेयगत असंभावना क्या है तो सुन यह जो वेदांत शास्त्र के वचन जीव ब्रह्म के भेद को अथवा अभेद को कथन करते हैं इसका नाम प्रमेयगत असंभावना है इसकी निवृत्ति के वास्ते भेद के बाधक और अभेद के साधक युक्ति पूर्वक महावाक्यों के अर्थ का बारंबार चिंतवन करना चाहिए इसी को मनन कहते हैं अपने चित्त में इस प्रकार विचार करें कि वास्तव में द्वेत है नहीं क्योंकि यदि परमार्थ से द्वेत हो तो उसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए कहते हैं कि परमार्थ से एक चेतन सत्रुप त्रिकालाबाद है जो वस्तु परमार्थ से सत हो उसकी तीन काल में निवृत्ति होती नहीं है और द्वेत की तो अद्वैत ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है इससे द्वैत माया मात्र है सो माया और उसका कार्य प्रपंच मिथ्या होने से मुझ चैतन्य में द्वेत कर सकता नहीं जैसे वास्तविक रज्जू में सर्प है नहीं तो फिर वह किसको काटेगा तैसे ही वास्तविक माया का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता है इसी से माया को अचिंत्य शक्ति कहा है जो युक्ति के आगे ठहर नहीं सकती वह युक्ति यह है कि यदि माया को सत्य कहे तो भी ठीक नहीं क्योंकि सत्य वस्तु का नाश नहीं होता है और माया का ज्ञान से नाश हो जाता है इससे माया सत्य नहीं कही जाती और जो माया को असत्य कहे तो भी बात नहीं बनती क्योंकि माया और माया के कार्य की जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों काल में प्रतीत होती है इसलिए असत्य भी नहीं कही जाती है सत्य असत्य दोनों को मिला के कहें तो भी ठीक नहीं क्योंकि जब सत्य असत्य ही संभव नहीं तो मिलाने की बात कहा इससे किसी रीति से भी माया का स्वरूप नहीं बनता और यदि ऐसा कहें कि माया चेतन से भिन्न है तो भी बात नहीं बनती क्योंकि चेतन से माया भिन्न है तो जिस देश में माया है उस देश में चेतन का अभाव होगा और चेतन को तो वेद ने सर्वव्यापी कहा है इससे वेद विरोध होगा अतः भिन्न कहना भी नहीं बनता है यदि ऐसा कहे कि माया चेतन से अभिन्न है सो भी नहीं बने क्योंकि चेतन स्वरूप में स्थिति होने को ही मोक्ष कहते हैं जब नाना प्रकार के साधनों से चेतन स्वरूप में स्थिति होगी तो मोक्ष दशा में जीव के साथ माया फिर चिपट जाएगी जिससे सब निष्फल होवेंगे अतः माया को अभिन्न कहना भी नहीं बनता है और फिर भिन्न अभिन्न मिलाके के कहे सो भी नहीं बनेगा यदि माया को साव्यव कहे तो भी नहीं बने क्योंकि माया साव्यव हो तो माया की प्रतीति होनी चाहिए परंतु वह नेत्र से किसी को प्रतीत होती नहीं है और जो माया को निरवय कहे तो उससे जगत की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि निरवयव पदार्थ से किसी की भी उत्पत्ति देखने में आती नहीं है मृतिका अधिक साव्यव पदार्थों से घट आदि की उत्पत्ति देखने में आती है नरव्यव से किसी की उत्पत्ति नहीं होती है इससे माया को उपादान कारण कहा है परंतु नरव्यव उपादान नहीं होता है इससे माया को नरव्यव कहना भी बनता नहीं और साव्यव नरव्यव मिला के कहे सो भी नहीं बनेगा क्योंकि साव्यव नरव्यव तो उसका स्वरूप बना ही नहीं तो मिला के कैसे बनेगा किंतु किसी भी रीति से माया का स्वरूप सिद्ध नहीं होता है इससे मिथ्या माया से द्वेत नहीं होता है जैसे मिथ्या सर्प से रज्जु विश्व नहीं होती है तैसे ही मिथ्या माया से चेतनात्मा में द्वेत नहीं होता है माया उसे कहते हैं कि है तो नहीं और है ऐसी भाषे जैसे बाजीगर की बाजी तैसे ही ब्रह्मात्मा का वास्तव से भेद नहीं है और भेद की नाई प्रतीति होती है इसी को माया कहते हैं और जो ऊपर नौ युक्तियां कही है उनसे माया का स्वरूप नहीं बनता है तो आत्मा से ब्रह्म जुदा कैसे होगा और जो आत्मा से ब्रह्म को जुदा कहो तो आत्मा से जो भिन्न है सो सब अनात्म ही कहा जाता है इससे ब्रह्म भी आत्मा से जुदा होगा तो यह भी अनात्म ही होगा ब्रह्म को अनात्मा किसी वेद शास्त्र ने अंगीकार किया नहीं है इसी से जाना जाता है कि आत्मा से ब्रह्म जुदा नहीं है और जो आत्मा को ब्रह्म से जुदा कहे सो भी बने नहीं क्योंकि जिस देश में आत्मा है उसी देश में ब्रह्म नहीं होगा और ब्रह्म को तो वेद ने सर्वव्यापी कहा है अतः वेद से विरोध होगा यह किसी भी आस्तिक जन को स्वीकार नहीं हो सकता इससे आत्मा भी ब्रह्म से जुदा नहीं है ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही वस्तु के नाम है जैसे वृक्ष और तरु दोनों पर्याय हैं जैसे एक ही आकाश के उपाधि भेद से चार नाम कहे हैं तैसे ही उपाधि के भेद से चेतन के अनेक नाम कहे जाते हैं जैसे घट उपाधि से घटाकाश कहते हैं और जल उपाधि से जलाकाश कहते हैं बद्दल की उपाधि से मेघाकाश कहते हैं और सर्व पदार्थों के अंतर बाहर होने से महाकाश कहा जाता है परंतु आकाश में कोई टुकड़े नहीं हुए हैं वह तो एक ही है तैसे ही कूट कहिए मिथ्याबुद्धि और चिदाभास उनमें जो निर्विकार चेतन है वही कूटस्थ कहा जाता है और बुद्धि तथा अज्ञान में चेतन के आभास को जीव कहते हैं शुद्ध सतो गुण वाली माया में चेतन के आभास को ईश्वर कहा है और सर्व पदार्थों के अंतर और बाहर जो व्याप रहा है उसको ब्रह्म कहते हैं इस रीति से नामों का ही भेद है वस्तु का भेद नहीं है अर्थात ब्रह्म से आत्मा जुदा नहीं है आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही चेतन के नाम है और ब्रह्म आत्मा का जो भेद जानते हैं उनके लिए वेदों में भय का कथन किया है भेद दृष्टि वाले को पशु भी कहा है इससे भी जाना जाता है कि वेद भगवान का भी अभेद में ही तात्पर्य है जब इस प्रकार से युक्तिपूर्वक महावाक्यों के अर्थ का चिंतन करेगा ब्रह्म आत्मा का अभेद निश्चय होकर एक परिपूर्ण आत्मा ही भासेगा और जो अनात्म पदार्थों का भेद भासता है सो भी युक्ति से विचार करने पर नहीं भासेगा सो युक्ति यह है कि जितना पृथ्वी का कार्य घट पट वृक्ष पहाड़ आदि है सो सभी पृथ्वी रूप ही है जैसे ही पृथ्वी जल का कार्य होने से जल रूप ही है इसी प्रकार जल अग्नि का कार्य होने से अग्नि रूप ही है ऐसे ही अग्नि वायु का कार्य होने से वायु रूप ही है वायु आकाश का कार्य होने से आकाश रूप ही है और माया विशिष्ट ईश्वर से आकाश की उत्पत्ति कही है सो उसका कार्य होने से माया विशिष्ट रूपे ही है उसमें जो माया भाग है सो तो पूर्व कही रीति से मिथ्या है और चेतन भाग ब्रह्मात्मा रूप एक ही है इस रीति से भी द्वैत नहीं है क्योंकि किसी भी तरफ को चलो आकाश तो एक ही है तैसे ही विधिमुख करके देखो तो आत्मा से ही सर्व का विधान करना पड़ेगा और जो निषेध मुक्त करके देखो तो आत्मा में ही सबका निषेध कहना होगा किसी भी रीति से द्वेत नहीं बनता है तेरी कल्पना में ही द्वेत है सो कल्पना मात्र ही है जो तुझ अधिष्ठान से जुदी नहीं है कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है ऐसी युक्तियों का बारम्बार विचार करने का नाम मनन है इस प्रकार मनन करने से सार का ग्रहण होता है यही उसमें रत्नपना है और श्रवण ही उसका कारण है क्योंकि श्रवण बिना मनन नहीं होता है और साधारण असाधारण भेद से दो प्रकार का उसका स्वरूप है प्रमेयगत असंभावना की निवृत्ति उसका फल है महावाक्यों का अर्थ दृढ़ निश्चय नहीं हो तब तक चिंतन करना चाहिए और जब दृढ़ निश्चय हो जावे तब नहीं करना यही उसकी अवधि है श्री मनन रत्नम समाप्तम